सुनिधि की पूरी बात सुनने के बाद विक्रांत को कुछ समझ आया इसका मतलब यह है कि कातिल ने अलग अलग जगह पर बॉडी छुपाने की कोई प्लानिंग नहीं की थी दरअसल उसे बॉडी छुपाने के लिए कोई सटीक जगह नहीं मिल रही थी इसलिए वो अलग अलग जगह इसे छुपा रहा था इस हिसाब से तो क्राइम के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी जिम्मेदार है प्रेस बोल पड़ा बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाले इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं मतलब इनके यहाँ कोई भी आए और कुछ भी रखकर चला जाए इन्हें कोई मतलब ही नहीं है चाहे ब्लैक मार्केट का सामान हो या कोई हथियार आदि भी रखकर जा सकता है बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल सही बात है सुनीत ने जवाब दिया मुंबई में जितने भी बैंक लॉकर रूम है उसमें सबसे खराब हालत बैंक ऑफ महाराष्ट्र की है यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम बहुत खराब है इन्हें बस पैसे से मतलब है मुंबई में जितने लॉकर रूम है उसमें सबसे ज्यादा कमाई बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही करता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा कमाई लॉकर रूम से ही होती है वैसे मेरे हिसाब से हमें बैंक के रॉबर्ट को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि तो इन्हीं लोगों की वजह से हमें मिली और फिर इस सीरियल मर्डर केस के बारे में पता चला अगर उन लोगों ने बैंक में डाका ना डाला होता तो फिर ना तो कभी डेड बॉडी मिलती और ना ही कभी ये केस ओपन हो पाता और अगर दस साल बाद डेड बॉडी के बारे में पता भी चलता तो फिर हम इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर पाते सही बात है उन्हें जो भी फायदा मिल सकता है दिया जायेगा जवाब दिया विक्रांत को ये बात पता थी अगर वो केस के इन्वेस्टिगेशन पर शिद्दत से काम नहीं करेगा तो फिर उसे अदृश्य शक्ति द्वारा पहाड़ कोडवर्ड नहीं दिया जाएगा और अगर उसे पहाड़ कोडवर्ड नहीं मिलेगा तो वो इस जल्दी से केस को सॉल्व करने में सफल भी नहीं होगा इसीलिए वो अपना पूरा ध्यान केस के बारे में ही सोचने पर लगा रहा था विक्रांत जल्द से जल्द इस केस को सोल्व कर देना चाहता था इस वक्त वो ऑफिस में बैठकर व्हाइट बोर्ड पर देखते हुए बड़े ध्यान से केस समझने की कोशिश कर रहा था इस केस के बारे में सोचते हुए ना जाने क्यों उसे पूरी सिचुएशन हाथ काटे जाने वाले केस और बच्चों के किडनैपिंग केस से मिलता जुलता लग रहा था विक्रांत को ऐसा फील हो रहा था कि केस से जुड़ा कोई इंपॉर्टेंट क्लू उसके आसपास ही है बस उसकी नजर नहीं पड़ रही है बस एक बार कोई क्लू हाथ लग जाए तो फिर इस केस के मुजरिम तक पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा आखिर आदमी लोगों को क्यों मार रहा है उसका क्या मकसद हो सकता है और किसी को जान से मारने के कई तरीके हैं लेकिन भूख से तड़पाकर मारने के पीछे क्या कारण हो सकता है विक्रांत खुद से ही सवाल कर रहा था विक्रांत ने इस केस में अब तक मारे जा चुके लोगों की फोटो को ध्यान से देखना शुरू किया आखिर कातिल ने इन्हीं लोगों का मर्डर क्यों किया इनका तो आपस में कहीं से कोई कनेक्शन भी नहीं है फिर क्यों मारा कहीं बदला लेने के लिए तो नहीं लेकिन अगर बदला ही लेना था तो भूखा रखकर क्यों मारा कहीं ऐसा तो नहीं की ये किसी साइको का काम है हो सकता है कि इस आदमी ने भूख की तड़प को झेलाओ इसलिए दूसरों को भूख के दर्द का एहसास कराना चाह रहा हो विक्रांत बड़ी गंभीरता से हर पहलू पर विचार कर रहा था तभी उसे कुछ एहसास हुआ विक्रांत अभी यह सब सोच ही रहा था कि ऑफिस में कुछ लोगों के चलकर आने की आवाज सुनाई पड़ी विक्रांत ने पलट देखा तो पता चला की ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा ऑफिस प्योन और एक अन्य अधिकारी के साथ बड़ी चली आ रही थी उनको देखकर सभी इन्वेस्टिगेटर्स अपने अपने चेयर से उठ खड़े हो गए और सभी ने ब्यूरो चीफ मिताली को सम्मान के साथ सेल्यूट किया मिताली ऑफिस के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया वेल्डन well जिस तरह से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इतना कहकर मितालीम के लिए ताली बजाना शुरू कर दिया उनके साथ ही सभी इन्वेस्टिगेटर्स ने भी जोर से ताली पीटना शुरू कर दिया मिताली सिन्हा वैसे तो डीएन नगर ब्रांच की डिप्टी ब्यूरो चीफ थी लेकिन यहाँ के ब्यूरो चीफ मिस्टर अमृत अभिजात के जाने के बाद और फिर जब पीयूष रंजन भी ब्यूरो चीफ का पद ठीक से नहीं संभाल सके तो मिताली को ही टेम्पोरे ब्यूरो चीफ बना दिया गया है इस वक्त वो डीएन नगर ब्रांच के लिए ब्यूरो चीफ के तौर पर काम करती हैं। मिताली सिन्हा ने ब्यूरो चीफ का पदभार बड़ी जिम्मेदारी से और अच्छे ढंग से उठाया इसलिए उन्हें अब यहाँ का परमानेंट ब्यूरो चीफ नियुक्त कर दिया गया है हालांकि अभी तक इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया लेकिन मिताली ही अब डी नगर ब्रांच की ब्यूरो चीफ है तालियों की गड़गड़ाहट को शांत करते हुए मिताली आगे बोलने लगी। देखिए, वैसे तो आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है इसलिए यहाँ पर एक अवार्ड सेरेमनी करने का प्लान था लेकिन चूंकि इस वक्त आप लोग बहुत ज्यादा बिजी है इसीलिए अभी के लिए ये प्रोग्राम टाल दिया गया है मुझे पता है की आप लोगों पर इस वक्त वर्कलोड बहुत ज्यादा है बैंक रॉबरी केस सोल्व करने के बाद आपको थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए था लेकिन अब बिना रेस्ट के ही आप लोगों को इस सीरियल मर्डर केस पर काम करना पड़ रहा है मुझे पता है की ये, ये वक्त आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है लेकिन मुझे अपनी डी ब्रांच की टीम पर पूरा भरोसा है आप लोग निश्चित रूप से सफल होंगे जिस तरह से आप लोगों ने मिलकर बच्चों के किडनैपिंग केस को सॉल्व किया है और फिर बैंक रॉबरी केस ऐसी पर्दा उठाया ठीक वैसे ही आप लोग इस मर्डर केस के भी मुजरिम को बहुत जल्द सलाखों के पीछे पहुँचाएंगे मुझे आप पर पूरा भरोसा है मिताली के इस जोरदार भाषण ने सभी इन्वेस्टिगेटर्स को जोश से लबरेज कर दिया सब खुश होकर जोर से ताली पीटने लगे ओके ओके मिताली ने आगे बोलना शुरू किया। इस बार आपके काम से पूरा डी नगर ब्रांच का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है खुद मुंबई हेडक्वार्टर आपके काम से बहुत खुश है हेडक्वार्टर की तरफ ऐसी आप लोगों के लिए पांच लाख रूपए का इनाम ऐलान किया गया ओ, इनाम इनाम का ऐलान होते ही इन्वेस्टिगेटर्स ने खुशी के मारे हुटिंग शुरू कर दी आप सभी लोगों को इनाम की राशि आज ही दे दी जाएगी बस अभी आप लोग एक एक्नोलेजमेंट का फॉर्म भर दीजिएगा और फिर सभी के बैंक अकाउंट में उनका हिस्सा चला जाएगा एक बार फिर से पूरा हॉल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा जैसे ही तालियों की आवाज थोड़ी कम हुई मिताली ने फिर से बोलना शुरू किया अच्छा अब आप लोग थोड़ा ध्यान ऐसी सुनिए हेडक्वार्टर से तीन खास अनाउंसमेंट की गई है इतना कहते हुए मिताली ने अपने बगल में खड़े ऑफिस के हाथ में से कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने तो पीछे तो सक्सेना के काम को देखते हुए डिसाइड किया है की उन्हें प्रमोट करके टीम ए का टेम्पोरे लीडर बना दिया जाए और इस बैंक मर्डर केस की मॉनिटरिंग विक्रांत सक्सेना को ही करने की जिम्मेदारी दी जाती है फिर से सभी इन्वेस्टिगेटर्स ने ताली पीटते हुए विक्रांत को बधाई देना शुरू कर दिया लेकिन विक्रांत को मानो इस चीज से कोई खुशी नहीं हुई उसने मिताली की तरफ देखते मतलब हुए मुझे परमानेंट टीम लीडर बनाया जाना चाहिए विक्रांत को इस तरह सीनियर ऑफिसर ऐसी सवाल करते देख सभी को थोड़ा अजीब लगा सच में विक्रांत को जरा सी भी अक्ल नहीं है की कि किसके साथ कैसे बात की जाती है वैसे विक्रांत के लिए टीम लीडर के पद तक पहुँचना बहुत बड़ी बात थी अभी विक्रांत को इस ब्रांच पर काम करते ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे और न ही वो इतना सीनियर ऑफिसर है फिर भी उसने टीम ए के लीडर की कुर्सी पर अपना दावा ठोक दिया है जबकि अभी भी ब्रांच में संगीता और श्रेयस शिंदे जैसे सीनियर ऑफिसर सिर्फ इन्वेस्टिगेटर्स के तौर पर ही काम कर रहे हैं ये सब विक्रांत की परफॉर्मेंस की वजह से ही हुआ है क्यूँकी विक्रांत ने बहुत दिन पहले ही टीम बी के परमानेंट लीडर बनने का सपना देख लिया था इस वजह से अब आज मिताली ने टेम्परे लीडर बनाए जाने का ऐलान किया तो उसे थोड़ा धक्का लगा विक्रांत नैना ने विक्रांत को आंख दिखाते हुए दिमाग के ऑफिसर है उन्हें विक्रांत की परेशानी को समझते हुए जवाब दिया विक्रांत तुम परेशान मत हो एक बार तुम जब ये बैंक का सीरियल मर्डर केस सोल्व कर लेते हो और अगर तुम हेडक्वार्टर को अपने काम से खुश कर देते हो तो फिर तुम्हें परमानेंट टीम लीडर बना दिया जाएगा डोंट वरी ओके okay, मैडम, तो जब तक की टीम लीडर चेतन ठीक होकर दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन ना कर ले तब तक मिताली की इस बात का मतलब सभी को समझ में आ गया था दरअसल जब चेतन ठीक होकर आएगा और जब वो टीम लीडर के तौर पर ज्वाइन कर लेगा अब नैना को को प्रमोट करके टीम टीम हेड बना दिया जाएगा और विक्रांत को टीम बी का परमानेंट काम करेंगे वैसे मिताली मैडम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अब मैं और नैना मिलकर इस बैंक मर्डर केस को बहुत जल्दी सोल्व कर देंगे